और सापिकी ने कौनव सेना का बड़ा भारी संघार कर डाला है यह देखकर उसका चेहरा उदास हो गया आंखें भर आई वह सोचने लगा इस पृथ्वी पर अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं है जब अर्जुन को क्रोध जम जाता है उस समय उनके सामने द्रोणाचार्य कर्ण अस्वस्थामा और कृपाचार्य भी नहीं ठहर पाते आज के युद्ध में उन्होंने हमारे सभी महारथियों को हरा कर सुधराज का वध किया कोई भी उन्हें रोक ना सका। हाय, हमारी इतनी बड़ी सेना को पांडवों ने हर तरह से नष्ट कर डाला, जिसके जिसके भरोसे हमने युद्ध के लिए अस्त्र की की, तैयारी पराक्रम का का प्रस्ताव करने वाले श्री कृष्ण को तिनके के समान समझा उस कर्ण को भी अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया महाराज सारे जगत का अपराध करने वाला आपका पुत्र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 घूम पर सो रहे हैं इस प्रकार स्वार्थ के लिए मित्रों का करके अब मैं मैं हजार बार यज्ञ तो भी अपने अपने को पवित्र नहीं कर सकता। मैं आचार एवं पतित सभी संबंधों से मैंने द्रोह किया है अहो राजाओं के समाज में मेरे लिए पृथ्वी फट क्यों नहीं गई जिससे मैं उसी में समाज आता मेरे पितामह मोह निण होकर वाण सोया पर पड़े हैं मैं युद्ध में मारे गए पर मैं उनकी रक्षा न कर सका। अलंबुस तथा अन्य सुहिदों को मरा देख कर भी अब जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है में श्रेष्ठ आचार्य मैं अपनी यज्ञ आजादी तथा कुआ बावली बनवागे आदि की शुभ कर्मों की पराक्रम की तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ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 इस समय तो मैं केवल कर्ण को ही देख, ऐसा देखता हूं, जो सच्चे दिल से मेरी विजय चाहता पहचान केमीशा सीवी और बसाती आदि नए से मेरे लिए युद्ध में मारे गए उनके बिना अब मुझे इस जीवन में कोई लाभ नहीं है अथवा मैं भी वही जाता हूँ जहाँ वे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 अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है जिन को हम का सर्वश्रेष्ठ वीर समझते थे, वे भी जब जब मारे गए, तो औरों से क्या आशा रखें? खेलना आरंभ किया था, उस समय विदुर फेंक रहा है इन्हें पासा न समझो ये एक दिन तीखे बाढ़ बन जाएंगे वे भी पास अब अर्जुन के हाथ से बाण बनकर मार रहे हैं। उस दिन विदुर की, तेरी समझ में नहीं की धीर है, कर दी आज जो यह भयंकर संहार मचा हुआ है वह उनके वचनों के अनादर का ही फल है जो मूर्ख अपने हितैषी मित्रों के हित कर वचन की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता है वह थोड़े ही समय में सोचने रशा को प्राप्त हो जाता है यही नहीं तूने एक और बड़ा भारी अन्याय किया कि हम लोगों के सामने को सभा में बुलाकर अपमानित किया वह उच्च कुंड में उत्पन्न हुई है सब प्रकार के धर्मों का पालन करती है वह इस अपमान के योग्य नहीं थी गांधारी नंदन उस पाप का ही यह महान फल प्राप्त हुआ है यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता तो परलोक में तुझे इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता पांडव मेरे पुत्र के समान है वे सदा धर्म की धर्म का आचरण करते रहते हैं मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे दुर्योधन तो तो नहीं मर गया था कर्ण कृपाचार्य शल और अस्वस्थ मे सब तो जीवित थे फिर सिंधु राज की क्यों हुई तुम सब में मिलकर उसे क्यों नहीं बता दिया राजा जयद्रथ विशेषता मुझ पर और तुम पर भी अपने जीवन रक्षा का भरोसा किए बैठा था तो भी जब अर्जुन के हाथ से उसकी रक्षा न की जा सकी, तो मुझे अब अपने जीवन की रक्षा का भी कोई स्थान नहीं दिखाई देता जहां बड़े बड़े महारथियों के बीच सिंह राज और भोस मारे गए वहां तू किसके बचने की आशा करता है जिन्हें इंद्र से संपूर्ण देवता भी नहीं मार सकते थे उन विश्व को जब से मृत्यु के मुख में पड़ा देखा है तब से यही सोचता हूँ नहीं रह सकती पांडवों और शुंगरों की सेनाएं एक साथ मिलकर मुझ पर चली आ रही है दुर्योधन तो अब मैं पांचाल राजाओं को नारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा आज युद्ध में वही कर्म करूंगा जिससे तेरा हित हो मेरे पुत्र अस्वस्थामा से जाकर कहना कि वह युद्ध में अपने जीवन की रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमो का संघार करे उन्हें जीवित न छोड़े दया, और सरलता आदि सदगुणों में स्थित रहे धर्म प्रधान कर्मों का भी बारंबार अनुष्ठान करे ब्राह्मणों को संतुष्ट न थे अपने शक्ति के अनुसार उनका सत्कार करे अपमान कभी न करे क्योंकि वे अग्नि की लपट के समान तेजस्वी होते हैं राजन अब मैं महासंग्राम के लिए शत्रु सेना में प्रवेश कर, करता हूं तुझ में शक्ति हो तो सेना की रक्षा करना क्योंकि क्रोध में भरे हुए कौरव तथा सिंगियों का आज रात्रि में भी युद्ध होगा ऐसा कर कर आचार्य दौड़ पांडव तथा सिंगियों से युद्ध करने के लिए चल दिए आचार्य की प्रेरणा पाकर दुर्योधन ने भी कुछ ने भी युद्ध करने की निश्चय किया उसने कर्ण से कहा देखो श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने द्रोणाचार्य का व्यूह भेज कर सब योद्धाओं के सामने ही सिंधराज का वध किया है मेरी अधिकांश सेना अर्जुन के हाथों नष्ट हो गई अब थोड़ी सी ही बच्ची है यदि इस युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन को रोकने की पूरी कोशिश करते तो वे लाख प्रयत्न करके भी उस दुर्भेद व्यूह को नहीं तोड़ सकते थे किंतु वे तो द्रोण के परम प्रिय हैं तभी तो आचार्य जयद्रथ को अभान देकर भी अर्जुन को में का मार्ग दे दिया यदि पहले को घर जाने की आज्ञा दे दी होती, तो अवश्य ही मनुष्यों का इतना बड़ा संघार नहीं होने पाता मित्र जयद्रथ अपनी जीवन रक्षा के लिए घर जाने को तैयार था किंतु मुझ अर्जुन ने भी दौड़ से अभय पाकर उसे रोक लिया आज के युद्ध में चित्त सेन मेरे भाई भी हम लोग भी देखते देखते भीम सेन के हाथ से मारे गए ने कहा भाई तुम आचार्य की निंदा न न करो। वे तो अपने बल, शक्ति और के अनुसार प्राणों भी परवाह करके युद्ध करते ही हैं। अर्जुन का उल्लंघन करके सेना में घुस गए थे इसलिए इससे उनका कोई दोष मैं नहीं देखता मैंने भी उस रणांगण में तुम्हारे साथ रहकर बहुत प्रयत्न किया तथापि सिंहराज मारा गया इसलिए इसमें प्रारब्ध को ही प्रधान समझो। मनुष्य को उद्योगशील होकर सदा निशंक भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए सिद्धि तो दर्व के ही अधीन है हम लोगों ने कपट करके पांडवों को छला उन्हें मारने को विष दिया लाक्षागृह में जलाया जुलों में हराया और राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भेजा इस प्रकार प्रयत्न करके हमने अनेक अने प्रतिकूल जो कुछ किया उसे प्रारब्ध में व्यर्थ कर दिया फिर भी दर को निरर्थक समझ कर तुम प्रयत्न पूर्वक युद्ध ही करते रहो राजन इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन बहुत सी बातें कर रहे थे इतने ही मैं रणभूमि में, में उन्हें पांडवों की सेना दिखाई दी फिर तो आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया